कार्य जगत में बदलते है ना वो नित्य है अनित्य है वो नित्य है अनित्य है नित्य है इसलिए ये नियम नहीं है कि जिस जो परिणाम हो करके कुछ और बदल जाता है वो अनित्य होगा ये कोई नियम नहीं है ये इसका अपवाद है व्य विचार है इस व्याप्ति का इसलिए उनकी ये व्याप्ति ठीक नहीं है कि जिसमें बदलाव आ रहा है वो, वो अनित्य हो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 आत्मा को भोगता मानने से वो विकारी सिद्ध नहीं होता नित्यता उसकी फिर भी बनी रहती है ये वैदिक सिद्धांत है तो अंतकरण में भी यदि भिन्नता है भोगने वाला तो आत्मा ही है तो सबको फिर अभिन्न भिन्न अनुभव नहीं होने चाहिए विरुद्ध धर्म का अध्यास नहीं होना चाहिए लेकिन वो होता है इसका मतलब है हम सब अलग अलग है चेतनात्मा अलग अलग और वो एक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 फिर किसका मानोगे वो भी शास्त्र का वचन है ये और जहां व्यक्ति में, व्यक्ति में एक वचन है वहां जाति में प्रयोग है ऐसे शास्त्र की संगति लगेगी यही अभिप्राय से कथन होता है तो क्या गायों को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 कुछ तो संघ दोष से युक्त राग से युक्त देखी जाती है तो ये विशेषण तो गलत है यदि जाति परक अर्थ लेंगे पुरुष का तो असंग ये कथन है तो गलत है तो इसकी संगति तो नहीं लगेगी फिर आक्षेप किया उसमें तो इसका उत्तर सिद्धांती अगले सूत्र में दे रहे हैं एक सूत्र बोलिए विदित बंध कारणस्य दृष्टिया तत्पम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 यदि एक ही होते तो एक को विवेक हो जाता तो सबको विवेक हो जाता और बस मुक्ति हो जाते वो मुक्त हो गए तो सभी मुक्त हो गए क्योंकि आत्मा तो एक ही थी लेकिन कुछ मुक्त हो गए हैं कुछ बद्ध हैं इसी से पता लगता है कि पुरुष का बहुत्व है एकत्व नहीं है न अद्वैतम एक नहीं है हर आत्मा अलग अलग है और वो एक हो सकती है आगे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 हम बद्धावस्था में है वो हमारे से संबद्ध है तो वो भी बद्ध हो जाना चाहिए ना तो उसके लिए उत्तर दिया अगले सूत्र को बोलेंगे नित्य मुक्तत्व परमात्मा का तो नित्य मुक्तत्व है वो नित्य ही मुक्त रहता है आत्माओं का क्या है एक सौ सूत्र में कहा व्यावृतो उभय रूप आत्मा तो नित्य मुक्तता और नित्य बद्धता दोनों से अलग है यानी दोनों होते रहते हैं उसको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 सह्रदय या कठोर हृदय दोनों बोल रहे हैं आप लोग कुछ कोई कठोर हृदय बोल जो कठोर हृदय है वो धार्मिक कहां से बनेगा सहृदय होना चाहिए दूसरे के दुख में दुखी हो जाएं हम और दूसरे के सुख में सुखी हो जाएं ये किसकी निशानी है धार्मिक व्यक्ति की निशानी है ना नहीं सुना अभी तक सुना है ना खूब सुना है ना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 नित्य मुक्त है तो इस संसार को बनाने के पचड़े में क्यों पड़ा हो खुद भी ब... खुद भी पचड़े में पड़ा और हमारे को भी दुख मिल रहा है वो कह रहे थे रुपी जी क्यों बना दिया उसने दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई कार्य को दुनिया बनाई तो देखिए उसका उत्तर दे रहे हैं 164वें सूत्र में अंतिम सूत्र है बोलेंगे उपरागत चित उपराग से प्रकृति क्योंकि परमात्मा की सन्निधि में है निकट है क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है और वो प्रकृति उसी में है उस मात्र से कर्तृत्व परमात्मा का कर्तित्व है उसका कोई अपना राग नहीं है वो अपना कोई उद्देश्य नहीं है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 तो ये पहला अध्याय समाप्त हुआ संख्या दर्शन की सोलहवीं कक्षा पिछली कक्षा में पहले अध्याय के अंतिम भाग को हमने देखा था जिसमें आत्मा के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 विदित बंध कारण से दृष्टि है तद्रूपम। तो इससे ऐसा लग रहा है कि बंध के कारण बहुत सारे हैं लेकिन बारह तेरह और 14, 17 में ये कहा है कि दास, देश, काल, अवस्था कर्म ये प्रकृति ये सब बंधन के कारण नहीं है और यहाँ लग रहा है कि अनेक कारण हैं और हम में बताया केवल अवेक विवेक बंधन का कारण है तो यहाँ ऐसा लग रहा है की बहुत वचन में ये तो अन्य भी कारण है अविवेक के अलावा तो कौन कौन से है और कितने कारण है सूत्र संख्या 155 के आधार पर बोल रहे हैं कि बंधन के अनेक कारण हैं। अनेक कैसे पता लगा आपको यहाँ इसमें दे रहे हैं कि बंधन के कारण जान लिए में दिख रहा है सब, जान लिए जिसने नहीं जिसने जिस मनुष्य ने बंधन के कारण को जान लिया है जिसने बंधन के कारण को जान लिया है जिसने बंधन का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 पास में रखिए ये, ये प्रार्थना है कि आप कह रहे थे 15 या 20 क्वेश्चन आएंगे छोटे या बड़े पेपर में तो अगर तीस पैंतीस क्वेश्चन आप दोहरा दें दो सुन लें किसी से किसी को आते हो बाद में तो जिनको नहीं आते तो समझ लेंगे कुछ पूछना है तो पूछिए ये आपने चार पांच सूत्रों को जो अंत के बाद सूत्र है उसमें आपने ईश्वर को इसमें कहा कि ईश्वर के बारे में है तो इसमें पुस्तक में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं आ रहा कि ये आत्मा के साथ ही जोड़ रहा है इन सारे परमात्मा के साथ जोड़ रहे हाँ इसकी इन सूत्रों की दो तरह से व्याख्या की जाती है तो उदयवीर जी ने आनंद प्रकाश जी ने ये जो इसमें ईश्वर संबंधा साक्षित्व नित्य मुक्तत्व इसकी आत्मा परक व्याख्या की है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 पीछे जो कहा एक सौ उनसठ में इधानी वह सर्वत्र न अत्यंत तो छेद यानी कार्य जगत चलता रहेगा तो व्यापृत तो उभय और उभय रूप तो उसको प्रकृति पर लगा देते हैं फिर कि इसमें कार्य जगत भी बनता है मूल प्रकृति भी रहती है दोनों ही रूप होते रहते हैं और नित्य मुक्त नित्य मुक्त तो ये आत्मा के बारे में घटाते हैं जी। और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 इसका इससे संबंध है इसलिए तो इसको आत्मा पर घटा दिया साक्षात संबंधात साक्षित्व आत्मा का इस अंतकरण से मन से सीधे संबंध होने से इसका साक्षित्व है उसको जानता है नित्य मुक्त लेकिन आत्मा अपने आप में तो नित्य मुक्त स्वभाव वाला है वो बंधन का भी नहीं चाहता इन सब से अलग रहता है इसके साथ रहता हुआ भी बंधन में रहता हुआ भी इससे अलग रहता है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 नहीं फिर तो इसकी समाप्ति करेंगे फिर नहीं पूछना स्वामी जी को अच्छा जी एक सौ बासठ सुख को थोड़ा फिर से समझाएंगे जो तो बात अभी बात हो रही नित्य रावर फुल नित्य मुक्तत्व जी ये परमात्मा परख मानेंगे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 अवतार का मतलब होता है अवतरण क्यों जो उतर उतरते है ना जैसे नदी में उतरते हैं अवतरण जैसे मंच के ऊपर कलाकार अवतरित होता है अवतरण हुआ ऐसे अचानक जैसे आ जाता है ना ऊपर से मैं उसको अवतार अवतरित होना अवतार अवतरण ये बोलते हैं तो अवतार वो हुआ जो वैसे तो पर, परमात्मा बंधन से रहित था लेकिन जब शरीर में आ गया तो नीचे आ गया ना एक शरीर में आ गया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 तो वैसे भी मार सकता है वैसा सब कुछ उसके हाथ में उसको ऐसा निष्क्रिय कर दे मूर्छित कर दे क्या करेगा वो बिना जेल के भी जेल में हाथ पैर ना चले लकवा हो जाए तो बिना बंधन के भी बंधन में कुछ चल नहीं सकता उठ नहीं सकता और वैसे भी शरीर से छुड़ाना हो तो वो तो कभी भी छुड़ा सकता है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 अचार्य जी इसमें मेरा कोई शंका नहीं है जो आप जवाब दे रहे हैं जी ईश्वर मुक्त ठीक है लेकिन आत्मा परक अर्थ किया जा रहा है वो तो आत्मा कैसे नित मुक्त है तो स्वामी जी मैंने तो ईश्वर परख ही अर्थ किया था जहाँ आत्मा परक है इसमें जो पुस्तक हमारे हाथ में है जी तो इसमें आत्मा परक उसको थोड़ा समझे जी उन्होंने ऐसी व्याख्या की है अगर वो मेरे को बिल्कुल संगत लगती तो मैं वो कर देता तो मैंने उसको छोड़ा ही इसीलिए है कि ये उतना संगत वैसे नहीं है अच्छा मेरे को इसलिए लग रही विश्लेषण ऐसा होता है बहुत से सूत्रों में अलग अलग व्याख्याकार अलग अलग ढंग से करते हैं और अगर उसको नित्य मुक्त करते हैं तो वो फिर अपने को तर्क देते हैं वो इस रूप में है की आत्मा अब मुक्ति का मतलब अलग ले लेंगे शरीर के बंदर में आता है वो नहीं लेंगे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 जबकि प्रसंग तो बंधन का ये था कि शरीर में आना ना आना बंधन तो वो था अब जब इसको नित्य मुक्त कहा तो अब नित्य मुक्त कैसे सिद्ध करेंगे बंधन में तो आ ही रहा है बंधन में तो है इसीलिए सारी चर्चा चल रही है तब तो वो नित्य मुक्त तत्व तो कहाँ दिखा दिया कि आत्मा प्रकृति से सदा पृथक या नित्र इस रूप में व्याख्या कर दे तो ये तो है। आत्मा अपने आत्म गुणातीत है बस उसको कह दिया नहीं आत्म गुणातीत है सबसे अलग है पृथ्वी प्रकृति बिल्कुल अलग है ये सब ठीक है जी लेकिन नियक्त मुक्त कैसे कह रहे हैं नित्य तो नहीं है आप तो बनते हैं हम क्योंकि तीनों गुणों से हमेशा पृथक है आत्मा तो इनकी तरफ से बोल रहा हूं मैं अभी तो मेरा कुछ नहीं है ये आप पूछ रहे तो मैं इनकी तरफ से बोल रहा हूं आगे देखिए ये क्या लिखते हैं यद्यपि अविवेक के कारण आत्मा का बंधन अमुख कहा जाता है तथापि बद्धावस्था में भी वह प्रकृति रूप नहीं हो जाता पृथक ही बना रहता है अपनी बात की पुष्टि कर रहे हैं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 यहां या, भी आत्मा पर किया इन्होंने जी कि वो उदासीन है आत्मा उदासीन है आ, तो उदासीन का अब अर्थ क्या किया इन्होंने देखिए आत्मा उदासीन अर्थात अपरिणामी अप्रसवधर्मी है अब उदासीन का अर्थ ही वो कर दिया कि अपरिणामी है तो अपरिणामी तो है परिणामन तो नहीं होता है और अप्रसवधर्मी है प्रसव का मतलब है जो उत्पन्न होने वाला है ठीक है और अप्रसव धर्म ही मतलब उत्पन्न नहीं होता तो उदासीनता का अर्थ ही ये बदल दिया ऐसा कर दिया तो ये तो संगत लगी जाएगा आत्मा में लेकिन इस प्रसंग में ये उदासीनता का मतलब होता है तटस्थ रहना ईश्वर तो तो में तो बढ़ता है ठीक है तो ठीक है उसको घटा लीजिए अभी ये तो बहुत व्याख्याकार है पौराणिक व्याख्याकार भी है उनकी आप व्याख्या देखने लगेंगे तो इन्ही सूत्रों की उनकी अपनी विशेष व्याख्या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 अब hmm! जीवात्मा का कर्तृत्व अगर इसमें घटाना है तो प्रकृति के साथ में जुड़ने पर भी क्रिया तो प्रकृति में होती है ये थे। थे। थे पहले आई चुका है तो फिर आत्मा को का कर्तृत्व क्यों मान लिया जाता है आत्मा पर व्याख्या कर करो अब इसकी लग सकती है संगति तो कहते हैं उपराग प्रकृति के साथ उसका उपराग होने से आत्मा का कर्तृत्व आता यदि उपराग नहीं होगा तो कर्तृत्व नहीं आएगा आत्मा का चित्त सानिध्या चेतन यानी आत्मा की सन्निधि के कारण से उसका कर्तृत्व हो जाता है ये आत्मा आत्मापरक भी घट जाएगा लेकिन ये पिछले सूत्र परमात्मा परक आ रहे हैं तो ये परमात्मा परक अर्थ लेते हुए अधिक संगत है आचार्य जी ये जो एक नंबर सूत्र है इसी पे बात आ रही है अभी भी कि फिर इसको अर्थ को गलत मान लें हम क्या समझे बस... आत्मा का परक अर्थ को हाँ तो मान सकते हैं कोई आपत्ति नहीं मतलब ईश्वर माना जाए ईश्वर ईश्वर परक ईश्वर परक माना जाए और आत्मा को गलत माना जाए यही तो आ रहा है के जी हाँ यही जी। होता हमें भी यही लग रहा है परंतु तो फिर भी आ, स्वामी जी ने वैसे तो स्पष्ट करवा दिया और तो फिर भी मेरे को गलत ही लग रहा है तो मैं भी अपनी बात कह दूं ठीक है धन्यवाद आप पुष्टि कर रहे हैं उसकी ठीक है अभी भी जो अपने ताकि उस श्लोक की बात की यदा यदा धर्मस्य गलानुभवत भारत धर्म से तदात सजा मह पर सायुष्कृत अर्थ थोड़ा सा इसलिए सर ऐसा है, है कि यदा यदा, यदा धर्म से गलानुभवत भारत ये सही सही हर कोई करता है अभिस्थानम धर्म से यहाँ तक भी सही है तदात सजा मह यद इस दो शब्दों के अंतिनों के अंदर तब मैं तब मैं किसी आत्मा का अपनी आत्मा का तम आत्मा, आत्मा मैं अपनी अपनी आत्मा का नहीं मेरे आत्मन का सृजन करता हूं मेरे पास इतनी आत्माएं इसी सि मुख्य आत्मा को भेजता हूं मुक्त आत्मा को जो का कार्य करें यह हमें उदाहरण से उसकी ठीक संग गुरु गोविंद सिंह के बयान से मालूम होता तो है मुझे अकाल ने यहां भेजा उसको ना भी, माने, तो भी ये इसमें लगता है और अगले में सर मैं आता हूं ये तो नहीं दिखता संभवामी युग युग मैं हर युग में ऐसा संभव करता हूँ ये अर्थ मैं भी कहता हूँ सर ये स्वामी समर्पणानंद में है उन्होंने अपने गीता के भाषण में किया कि ये गीता में यहां नहीं लिखा है कि भगवान खुद आता है भगवान अपनी किसी मुख्य आत्मा को मुक्त आत्मा को भेजता है जो इसे कार्य करता है भगवान को आने की आवश्यकता नहीं भगवान को जरूरत भी नहीं वो उसके लिए जैसे अलग अलग आत्माएं किसी दृष्टि पैदा के लिए पैदा होती रहती है ये तो क्रम है प्रवाह है प्रकृति का जो ऐसा हुआ है का सॉरी धन्यवाद तो इन श्लोकों का जो अर्थ अधिकतर लेते हैं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 ऐसा वो मानते हैं जो कि ठीक नहीं है श्लोक का कौन सा ठीक अर्थ है ये क्या अलग बात है